एक समावस्थी राशि और एक व्यक्ति मधुशाला रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होगा सा लालसन ले के मधुशाला गया। फिर उसने वहां पर आती और आधी रात बीते वो घर की तरफ वापस लौटे चलते वक्त उसने लालटन उठा ली और घर की तरफ चला लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से मकानों से रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्करों ने देखी वो बार बार अपनी लालटन उठाकर देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटन को क्या हो गया है प्रकाश नहीं मालूम होता रास्ता बढ़ावा देना मालूम पड़ता है लालटीन कुछ प्रकाश नहीं देती फिर अखीर में वो एक दीवार से टकरा के नाली में गिर पड़ा उसने गुस्से से एक की। और एक व्यक्ति मधुसा गया जाते समय उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होगा लालटन लेता वो लालटन लेकर मधुशाला गया फिर उसने वहाँ पराग पी और आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा चलते वक्त उसने लालटन उठा ली और घर की तरफ चला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 उसने गुस्से ऐसी लालटीन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी को प्रकाश नहीं देगा ये लालचिन के कलियुगी मालूम पर फिर सुबह उसे गेहोश हालत में ही घर उठा के पहुँचाया गया दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ चिट्ठी भेजी उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पिए आदमी को दी उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था मेरे मित्र रात तुम भूल से अपनी लालटन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठाते ले गए <laughs> मैं लालटन वापस भेज रहा हूँ कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापस लौटा दे तब उसने पीछे जाकर देखा वो रात तोते का पिंजरा ले आया अब तोते के पिंजरों से प्रकाश नहीं निकलता लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता है कि क्या लालचिन क्या तोते का पिंजरा आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजरे कपड़े रहा है इसलिए धर्म धार्मिक दुनिया का नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सकता धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजरे कपड़े हुए हैं प्रकाशित जिए हुए इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे ये बात सरासर झूठी है अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे फिर हम शांति नहीं होते और तब इसका परिणाम ये होगा कि अगर इतने आध्यात्मिक होते हम नहीं हो सके इसका मतलब आ है सारी दुनिया कितनी आध्यात्मिक हो जाए शांत नहीं हो सकेगी इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है पहले इस पर ही हम विचार करें हम कैसे अध्यात्मिक कर? बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो तोते भी के बचपन बोल देंगे और रामायण की देंगे और आध्यात्मिक आध्यात्मिक शब्दों में से कोई नहीं सच्चाई ये है तो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे भी इन शब्दों को दोहरा सिर्फ आध्यात्मिक होने की तो कर इधर तीन हर वर्ष से हमारे देश को ये बुनियादी भ्रम रहा है और उस भ्रम के कारण हम रोज रोज पतित होते गए ये पतन आध्यात्मिक के कारण नहीं हुआ है ये पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है अगर एक अंधे आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखे हैं तो उस की क्या हालत होगी वो जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा और तब वो कहेगा कि बड़ा कंट्रोडिक्शन मालूम होता है मेरे पास आंखें हैं फिर में गड्ढों में क्यों गिरता हूँ और तब वो ये कहेगा कि फिर निश्चित दुनिया में आदमी हमेशा गड्ढों में गिरते रहेंगे क्योंकि आंखों के होने से गड्ढों में गिरने से कोई रुकावट नहीं पड़ती लेकिन उस आदमी को जानना चाहिए जो गड्ढों में गिर रहा है उसके पास आंखें नहीं होंगी आंखों के होते हुए गड्ढों में गिरने का कोई कारण नहीं गड्ढों में गिरना और आंखों का न होना एक ही अवश्य है एक बीमार आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं तो फिर उसका उपचार भी नहीं हो सकेगा एक मरे हुए आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं जिंदा हूं तो बात खत्म हो गई भारत को भारत के पतन में जो सबसे बड़ी बात काम करती रही है वो ये ब्रह्म के हम आध्यात्मिक ये भ्रम कैसे पैदा हो गए इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण है पहली बात दुनिया में अभी हम सारे लोग हैं 2000 साल बाद हम में तो शायद किसी का भी नाम स्मरण में नहीं रह जाएगा लेकिन गांधी का नाम स्मरण में रह जाएगा 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के जमाने के लोग कितने धार्मिक गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे और गांधी बिल्कुल अपवाद थे एक्सेप्शन थे गांधी नियम नहीं।, गांधी नहीं थे गांधी हम सब के प्रतिनिधि नहीं थे गांधी हम सबसे उल्टे और विरोधी थे लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं असली आदमी हैं ये भूल जाएंगे और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वो याद रह और दो साल बाद लोग कहेंगे गांधी के जमाने के लोग कितने अच्छे हैं ये बात बिल्कुल झूठी होगी गोद से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं है अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे क्योंकि बुद्ध ने याद बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी हैं। वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं महावीर ने याद है क्राइस्ट हमें याद है सुखरात हमें याद है कृष्ण और राम हमें याद है उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना है। ये बिल्कुल गलत सच्चाई इससे उल्टी सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो बेईमानी मत करो झूठ मत बोलो हिंसा मत करो क्रोध मत करो बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बातें? या तो बुद्ध बातल थे लोग आध्यात्मिक थे और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए की अगर चोर नहीं थे तो अगर बेईमान नहीं थे अगर धोखेबाज लोग नहीं थे किसको समझा रहे थे बुद्ध क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो किसको समझा रहे थे कि एक चांटा कोई मारे तो गाल पर तो दूसरा उसके सामने कर दे आध्यात्मिक लोगों को ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंख में उससे निकाल ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे पृथ्वी पर आज तक कोई कौन कोई समाज कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे मैंने बहुत खोज की कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो ये कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक है ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतिक्त हो गए हैं पहले के लोग बहुत अच्छे थे ये पहले के लोग कब थे ये पहले के लोग कभी थे या ये मिट ये केवल कल्पना है हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे अतीत अच्छा था ये हम मान लेते हैं और इससे कठिनाई एक कंट्रडिक्शन, एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो गई, ये हमारा पतन से समझाना बहुत कठिन हो जाता है तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है या तो हम कल युग के ऊपर दोष थोप दें कि ये युग ही खराब है लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है समय खराब नहीं होता ना अच्छा होता है युग खराब नहीं होते तब फिर दूसरा रास्ता ये कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें, कम्युनिज्म के ऊपर नास्तिकता के ऊपर साइंस के ऊपर मेटेरियलिज्म के ऊपर और पश्चिम के ऊपर सारा दोस्त सोपते कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया है ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नबुंसक दली है। किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा हो जाए और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें अंधेरे में आके हमारे दीये को गुछा की उस आदमी को कहेंगे तुम पागल हो गए अंधेरे ने आज तक किसी के दिए को नहीं बुझाया अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दियो को कैसे बुझाएगा दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है लेकिन अंधेरा आज कभी किसी के दिए को नहीं बुझाता भौतिक अगर अध्यात्मवाद के दिये को बुझा दे तो दो कौड़ी का है वो अध्यात्मवाद अगर विज्ञान की बात है अध्यात्म की बातों को बुझा दे तो दो कौड़ी की है वे अध्यात्म की बातें कमजोर है बहुत उन्हें जीने का और बच रहने का कोई हक भी नहीं लेकिन ये बात ही झूठ है अध्यात्म का दिया जलता हो तो बहुत एक बात का अंधेरा प्रवेश भी नहीं करता लेकिन अध्यात्म का दिया ही न जल रहा हो तो फिर बहुत एक बात का अंधेरा प्रवेश करता है इसमें अंधेरे का कोई भी कसूर नहीं है इसमें अंधेरे पर दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा मैंने सुना है एक बार अंधेरे में जाकर भगवान से ये प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है सुबह से शाम तक मुझे परेशान करता है रात में मैं विश्राम भी नहीं कर पाता है कि फिर सुबह से हाजिर हो जाता है सोते से मुझे जगा देता है फिर मेरा पीछा करता ये हजारों लाखों वर्ष हो गए मैं परेशान हो गया हूं को समझ नहीं आ मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का इसका भी पता नहीं मेरे याद में भी नहीं है कि कभी कोई भूल चूप मुझसे हुई हो फिर भी सूरज मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहा है मुझे भगवान ने सूरज को बुलाया और उससे कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो क्यों उसे सता रहे हो क्यों उसने तुम्हारा विवाह है सूरज ने कहा अंधेरा अंधेरे से मेरी कोई अब मुलाकात भी नहीं मैं उसे पहचानता भी नहीं बिगाने न बिगाड़ने का सवाल नहीं सताने ना सताने का सवाल नहीं मैं उसे जानता भी नहीं हूं फिर भी आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे अंधेरे को मेरे सामने बुला लू तो मैं क्षमा मांग लू और उसे पहचान भी लू ताकि आगे मुझसे कोई तो भूल न हो इस बात को हुए भी लाखों वर्ष हो गए वो मामला अभी भगवान की फाइल में ही पड़ा होगा वो अंधेरे को अब तक सूरज के सामने नहीं ला सके वो ला भी नहीं सकेंगे कभी क्योंकि अंधेरा केवल सूरज के अभाव का नाम है वो केवल एब्सेंस है वो किसी चीज की उपस्थिति नहीं है वो किसी चीज की अनुपस्थिति वो केवल प्रकाश का न होना है तो प्रकाश के सामने ही प्रकाश की अनुपस्थिति को कैसे मौजूद किया जा सकता है या तो मैं इस कमरे में हो सकता हूँ या मेरी गैर मौजूदगी हो सकती दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती अंधेरे को तो सूरज के सामने नहीं लहाया जा सकेगा अध्यात्म के सामने कोई भौतिकवाद कभी नहीं आया और कभी नहीं आ सकता है लेकिन अध्यात्म है ही नहीं और तब हम सोचते हैं कि ये इतना विरोधाभास कैसे पैदा हो गया ये विरोधाभास हमारा तार्किक विरोधाभास है जीवन की वस्तु किसी का विरोध नहीं ये हमारे सोचने की बुनियादी गुणों में से एक गुण ये बात ही गलत है कि अब तक कोई मुल्क धार्मिक हो, हो, हो, हो गया है इसलिए आदमी अशांत है अशांत होगा इसलिए आदमी बेचैन है आदमी बेचैन होगा इसलिए असंतोष है असंतोष होगा कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए हैं और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए हैं उनके जीवन में ना असंतोष है ना अशांति है न बेचैनी है समझ मेरी यह है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है वो सबके जीवन में घटित हो सकता है घटित नहीं हुआ है लेकिन घटित हो सकता है क्योंकि बुनियादी रूप से दो व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं बुद्ध के और मेरे बीच महावीर के और आपके बीच क्राइस्ट के और कृष्ण के और किसी के बीच कोई बुनियादी भेद नहीं मनुष्य का एक बीज है जो लोग उस बीज पर श्रम करते हैं उनका बीज वृक्ष बन जाता है उस वृक्ष से छाया उपलब्ध होती उस वृक्ष में फूल आते हैं और फल लगते हैं लेकिन जो बीज बीज ही पड़े रह जाते हैं बीज ही बने रह जाते हैं उनको छाया नहीं उपलब्ध होती नहीं फूल उपलब्ध होते नहीं फल उपलब्ध होते लेकिन इससे ये सोच लेने कोई भी कारण नहीं कि उन बीजों के भीतर भी उतने सामर्थ्य नहीं है जितनी दूसरे बीजों के भीतर थी प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को प्राप्त करने और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने, मनुष्य एक बीज है और परमात्मा उसका विकास है और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वो प्रभु प्राप्ति कहता है मोक्ष कहता है सत्य कहता है निर्माण कहता है तो सभी मनुष्य हकदार हो जाते हैं अधिकारी हो जाते हैं उस स्थिति को पाने के लेकिन ये नहीं हो सका है अब तक ये बात बिल्कुल ही सच है और जिन रास्तों का हमने अब तक प्रयोग किया है अगर उन्हीं का आगे भी प्रयोग जारी रखते हैं तो ये आगे भी नहीं हो सकेगा ये भी सच है अध्यात्म के नाम पर कुछ गलत दिशाएं प्रचलित रही है इसलिए ये बात नहीं हो सकी ठीक अध्यात्म ठीक वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं पैदा हो सकता है जो पूरे लोक लोकांतर को परिवर्तित कर सके हम परिवर्तित कर सके क्रांति दे सके और इसमें सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि जिनको भी ये ख्याल पैदा हो गया कि हम आध्यात्मिक उन्ही विकास को अवरुद्ध कर दिया उन्होंने चीजों को ठहरा दिया मनुष्य को बहुत तरह के भ्रम हो सकते हैं भ्रम बहुत है। भ्रमों को पाल लेना बहुत सरलती है सपने देखना बहुत सुविधापूर्ण भी है फिर जो दरिद्र होते हैं वो रात सपने देखते हैं कि समर्थ हो गए हैं जो दिन में भी हैं, वो रात सपने देखते हैं कि वो सम्राट हो गए जीवन में बहुत बेचैनी है बहुत दुख है बहुत अशांति है और इसलिए अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देख लोग शुरू करते हैं लेकिन सपने सच्चाईया नहीं और सपने देखने से जीवन की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती और आज अब तक गृह समाज मनुष्य का सपने देखता रहा भगवान के नाम पर हमने बहुत सपने देखे और उन सपनों को ही हमने धर्म समझ लिया सत्य के नाम पर हमने बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों को ही हमने सत्य समझ लिया है इसलिए हम ठहर गए हैं और रुक गए हैं और मन जाति का आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा लेकिन अनंत संभावना है मनुष्य की और जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कल बात ही मैं बात कर रहा था एक बिशअ था जर्मनी में बिशअप राइट वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन करने गया है वहां बोलते समय उसने कहा कि दुनिया का जितना विकास होना था वो हो चुका है अब कोई संभावना विकास की नहीं मालूम होती आदमी करीब करीब ऐसे ही जिये चला जाएगा। विज्ञान को जो खोजें करनी थी वो पूरी हो चुकी अब कुछ समझ में नहीं आता कि और खोज क्या हो सकती है एक आदमी उस सभा में उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ऐसा मत कहिए बहुत बातें हो सकती हैं क्योंकि आदमी के अतीत आदमी का भविष्य बहुत बड़ा है अतीत बहुत छोटा था भविष्य बहुत बड़ा है ऐसा मत कहिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता उस बेसब ने टेबिल ठोक के कहा कि मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं हो सकता तुम सुझाओ कि क्या हो सकता है क्या संभव है उस आदमी ने झिझकते हुए कहा उसने कहा कि ये हो सकता है अभी आदमी आकाश में नहीं उड़ता कल आकाश में उड़ने लगे तब तक हवाई जहाज नहीं बनेगा। वो बेसब हंसने लगा और उसमें कब पागल हो तुम तो साल से आदमी सपने देखता है आकाश उड़ने के कोई आदमी उड़ पाया आज लोग कहानियां लिखते हैं आकाश में उड़ने के लेकिन कोई आदमी उड़ नहीं पाया कोई नहीं उड़ सकेगा ये संभव नहीं है और आप हैरान होंगे उसी जिसअ के दो लड़कों ने 25 साल बाद हवाई जहाज निर्माण किया उसी जिसअ के दो लड़कों वो जिंदा था, था उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं हैरान हो गया हूं मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे ही दो लड़के राइट ब्रदर्स बहुत ही बेटक राइट के लड़के थे दोनों गिल्वर और ओलिवर राइट वो दोनों उसी के लड़के मेरे ही लड़के मेरे ही घर में पहला हवाई जहाज निर्माण कर लेंगे इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो कहता था कि तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकेगा आदमी का भविष्य आदमी के अतीत से बहुत बड़ा है इसलिए निराश होने का कोई भी कारण नहीं जरा भी कोई कारण नहीं आदमी फांस हो सकता था आदमी संतोष को उपलब्ध हो सकता है और आदमी आनंद को भी उपलब्ध हो सकता है दुख और चिंता और अशांति मनुष्य की नियति नहीं मनुष्य की भूल है बीमारी मनुष्य की नियति नहीं है मनुष्य का दोष है स्वास्थ्य संभव है जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संभव है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी संभव है जैसे शारीरिक स्वस्थ होना संभव है और रोज संभावना बढ़ती जाती है मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की क्योंकि हम शरीर विज्ञान की खोज में लगे हैं ऐसे ही मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य की संभावना भी बढ़ सकती है अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगे लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े तो फिर ये विकास नहीं हो सकता आत्मविज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादूकरणों को पकड़े रहा मैजिक था साइंस नहीं थी कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र फूको हजारों साल तक मंत्र फूके गए उससे कुछ नहीं तो कोई कह सकता था कि आदमी स्वस्थ वक्त ही नहीं सकेगा क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूक रहे हैं लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं हो वो दिशा गलत थी वह आदमी के स्वस्थ होने की संभावना नहीं थी वो दिशा गलत थी मन कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन फिर ने की नहीं गया। और उसने विज्ञान को खोज लिया उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया वो अब पूरी अभी भी पूरी खड़ी नहीं हो गई लेकिन रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है एक जमाना आए आदमी को बीमार रहने के हम सारे कारणों को विजय पालें उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था करें जो शरीर के लिए हो सकता है वो मन के लिए क्यों नहीं हो सकता लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू तोने की स्थिति में अभी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं है। एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था छोटा सा बेटा उस हमरे किनारे ढल रहा है सान सूर्ज ढल छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है बाप उसके सामने आकर के भी चलता जो भी बच्चा पूछता वो उत्तर दे रहा है और बच्चों को सभी उत्तर सही मालूम पाते हैं क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता अज्ञान करीब करीब बराबर बच्चे की प्रसन्नता भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया तट पर कोई भी नहीं है फिर सूरज डूबने लगा उसने अपने लड़के से कहा कि देख अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए और उसने जोर से कहा कि गो डाउन गो डाउन वो सूरज को डूब ही रहा था सूरज डूब गया वो बच्चा चकित खड़ा रह गया उसने अपने बाप को कहा डू इट अगेन डेडी डू इट अगेन एक बार और करके दिखाइए बिता बहुत मजा आया एक बार और कर उस पिता ने कहा कि ये काम दिन में एक ही बार होता है अब कल <laughs> मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूं अब कल लेकिन बच्चा आदमी कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका आप तक जहां तक अध्यात्म का संबंध है अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव हैं, अभी भी आदिवासी हैं। विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित हुए हैं पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने दस हजार साल पहले आदमी था क्यों हम आदिवासी रह गए हैं अध्यात्म की दिशा में क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में कुछ कारण है जिनकी वजह से ये हो गया कुछ एक दो कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा पहली तो बात विज्ञान संदेश से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण संदेश के कारण और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण बिलीफ के कारण और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वो विश्वास से ही बना रखा गया तो विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है विश्वास गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते विश्वास कोलू के बैल की तरह चक्कर लगाता रहता है लगाता लगा मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था वह एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया वो तेल खरीदने लगा उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्लू चल रहा है बैल कोल्लू को चला रहा है कोई उसको चला नहीं रहा बैल खुद ही चले जा रहा है तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त बड़ी अजब बात है तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा चला जा रहा है उसको शर्त नहीं होता कि रुक के देख लेती कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं तुम तो पीछ किए बैठो उस तेली अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो देख कर हूं मैंने उसकी आंख की पट्टियां बांध दी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है उस विचारक ने कहा कि यह भी ठीक है बांध दी हैं, लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं उसने कहा कि तुम देख उसके गले में मैंने घंटी बांध दी जब तक वो चलता रहता है घंटी बजती रहती है जब वो रुकता है घंटी रुक जाती है मैं उसको फिर चला देता हूँ उससे पता भी नहीं चल पाता की पीछे कोई मौजूद नहीं था उस विचारक ने कहा एक अंतिम प्रश्न और बैल वाला नासमझ मालूम होता है खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तो तुम समझोगे कि बैल चल रहा उस टेली ने का मारा धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले <laughs> हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए अगर बैल को ये पता चल जाए कि सिर खड़े रहे तो घंटी बजा जाए धर्म के नाम पर धंधा है धर्म के नाम पर पुरोहित है पादरी है पंडित धर्म के नाम पर शोषक है धन का ही पोषण नहीं हुआ है मनुष्य जाति में धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा पोषण हुआ मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के सब उपाय किए गए और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है श्रद्धा करो विश्वास करो जो कहा गया है उसको मानो शक मत करो संदेह मत करो जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुक हो जाता है मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है द्वार बंद हो जाता है जिस बात पर हम शक करते हैं संदेह करते हैं उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ उसके पहले के दस हजार में जो नहीं हुआ वो तीन सौ में हुआ और अगर पिछले 30 वर्षों में जो हुआ वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया के राजनीति की बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले 30 वर्षों में जो होगा वो कभी नहीं हुआ क्योंकि इन 300 वर्षों में आदमी ने पहली बात संदेह किया पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो अध्यात्म का होगा लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए संदेह नहीं क्यों क्यों विश्वास करना चाहिए और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं जो हमारी जानी हुई नहीं हमारी देखी हुई नहीं जो हमारा अनुभव नहीं जो किसी और का अनुभव है जो किसी और का जाना हुआ है जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आप को पट्टियां बांध ले सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दूसरा जाने और आपको दे दे सत्य स्वानुभव से ही उपलब्ध होता है मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम को जानूंगा मैं प्रेम पर कितने ही ग्रंथ पढ़ लू और कितने ही गुरुओं के चरणों में बैठ शिक्षा ले लू लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना जो भिन्न बातें हैं धर्म के संबंध में जान देना और धर्म को जान देना जो भिन्न बातें हैं धर्म विश्वास से, है से नहीं विवेक से उपलब्ध होता है और विवेक श्रद्धा से नहीं संदेह से उपलब्ध होता है पहली बात विचार कर लेनी देती है कि धर्म की साइंस धर्म का विज्ञान नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम संदेह के लिए बहुत भयभी हम संदेह करने में डरे हुए जिन कौमों ने संदेह नहीं किया वे समझते हैं कि हम धार्मिक हैं वे वैज्ञानिक ही नहीं है धार्मिक होना तो बहुत दूर की बात धार्मिक होना तो बहुत ऊंची बात है वो वैज्ञानिक ही नहीं है जिन्होंने संदेह नहीं किया हम अपने मुल्क को इसलिए धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं विश्वास धार्मिक आदमी का, का लक्षण नहीं विश्वास अंधे आदमी का सुस्त आदमी का काहिल आदमी का लक्षण आलसी आदमी का लक्षण एक आदमी बाजार में हंडी खरीदने जाता है तो चार तरफ से ठोक कर देखता दो पैसे की हंडी खरीदता सब तरफ से ठोक पीट कर देखता है कि वो ठीक है या नहीं कितना ही दुकानदार चाहे की बिल्कुल ठीक है हमारी दुकान तो बिल्कुल ठीक हंडी ही लेकिन वो कहता ठीक है तो कहते है। हैं आपने घर ठोक के देख लेना चाहता हूँ लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हम भी ठोक मत देखना हम जो देते हैं वो आंख बंद करके ले लेना क्योंकि तुमने आँख खोली के नरक में गए आंख खोलने ही मत आँख खोलने वाले लोग भटक जाते हैं आंख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वही ही परमात्मा तक पहुंचते मैं आपसे कहता हूं कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा तक पहुंच जाए तो ऐसे पहुंचने से इंकार कर देना चाहिए क्योंकि आँख बंद किए हुए जो चलेगा वो कहीं भी पहुँच जाए सत्य पर नहीं पहुँच सकता वो किसी सपने में ही पहुँच सकता है। सपनों के लिए आँख बंद रखना जरूरी है सत्य के लिए आँख खोलना जरूरी है। और जो भगवान खुली आँख से उपलब्ध नहीं हो सकता उस भगवान को उपलब्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन खुली आँख से भगवान उपलब्ध हो सकता है और मैं तो निवेदन करूंगा सिर्फ खुली आंख वाले लोगों को ही उपलब्ध होता है बंद आंख वाले लोगों को नहीं लेकिन बंद आंख का सिलसिला जारी रहा है और जो कौम जितनी बंद आंख रखती है उतनी ही वो कौम अपने को धार्मिक समझती रही वो धार्मिक जराती रही है जब तक मेरा अनुभव मुझे पदार्थ के ऊपर किसी चीज की स्वीकृति न दे जब तक मेरा अनुभव मुझे अज्ञात की दिशा में कोई कदम बढ़ाने के लिए ना जब तक मेरा अनुभव मुझे पारलौकिक की तरफ उठने का मौका ना दे तब तक मेरी सारी बातचीत सारी श्रद्धा मुझे अंधा ही करेगी मुझे भटकाएगी मुझे आगे ले जा सकती वो मुझे प्रतंत्र करेगी मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकती और हम धार्मिक तो आदमी को कहते मुक्त जो विश्वास से बंधा है वो मुक्त कैसे हो सकता है विश्वास की जंजीर तोड़ देनी जरूरी है ताकि विवेक का जन्म हो सके मनुष्य के जीवन में चेतना के विकास में हम उल्टी चीजों से बंधे हों और उल्टी चीजों की कामनाएं करते तो हो तो विरोधाभास पैदा होगा ही एक आदमी कहता हो मुझे प्रकाश के दर्शन करने और आंख बंद किए हो और कहेगी मुझे तो सैपाण साल हो गए आंख बंद किए हुए लेकिन प्रकाश से व्यक्त नहीं होते तो हम उससे कहेंगे ये विरोधाघार तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश खुली हुई आंखें चाहिए शरीर की ही आखें नहीं चेतना की आंखें भी खुली चाहिए विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है विश्वास अंधा बनाता है फिर चाहे वो विश्वास हिंदू का हो चाहे मुसलमान का चाहे जैन का चाहे ईसाई का फिर चाहे वो विश्वास आस्तिक का हो चाहे नास्तिक का फिर वो चाहे विश्वास कम्युनिस्ट का हो चाहे गैर कम्युनिस्ट का विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है हिंदू और मुसलमानों में बहुत विरोध है ईसाइयों में बौद्धों में बहुत विरोध है लेकिन एक बात में भी सब सहमत है कि आदमी को विश्वास करना ये बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का इसमें कोई विरोध नहीं है इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं कि विश्वास होना चाहिए इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए क्योंकि विश्वास के बिना जो वो चला रहे हैं वो तो नहीं चल सकता दुनिया में धर्म तो हो सकता है संदेह के कारण लेकिन हिंदू ईसाई मुसलमान जैन नहीं हो सकते संदेह होगा तो हिंदू मुसलमान विदा हो जाएंगे धर्म रहेगा धर्म आएगा लेकिन हिंदू मुसलमान के रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू की गणित अलग हो सकती है ईसाई की गणित अलग क्या आप सोच सकते हैं कैथोलिक की केमिस्ट्री अलग और प्रोटेस्टेंट की केमिस्ट्री अलग हो सकती है क्या आप सोच सकते हैं भूगोल जैनियों का अलग होगा है पौधों का अलग होगा? है नहीं पदार्थ के जगत में एक ही बात होगी 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है तो चाहे हिंदू गर्म करे चाहे मुसलमान गर्म करे 100 डिग्री पर गर्म हो पानी ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो तुम्हारी कुरान अलग तुम्हारे भगवान अलग तुम्हारी मस्जिद अलग तो हम तुम्हारे लिए अलग ढंग से गर्म होंगे पानी गर्म होता है सौ डिग्री पर चाहे कोई गर्म करे पानी का नियम एक पदार्थ का नियम एक परमात्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते कोई नियम अनेक नहीं हो सकते नियम हमेशा सार्वभौम हो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। जमीन पर तीन सौ धर्म है 300 साइंस हो सकते हैं जमीन जिस दिन जमीन पर 300 साइंस साइंस समझ लेना कि जमीन एक बड़ा पागलखाना हो गया लेकिन तीन धर्म है जमीन पर और रोज खड़े होते जाते हैं क्योंकि एक पागल आदमी कोई यह ख्याल पैदा हो जाए तो मुझे सत्य उपलब्ध हो गया और वो जोर से टेबल पीट के कह सके कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया दस पच्चीस कमजोर आदमी कब से हुए उसके पास ही इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए तो उसको तो सत्य उपलब्ध हो गया इसलिए कि वो जोर से बोलता है जोर से बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है एक गुरु एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था उसकी सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और कल ही वो अदालत में जाने को था गुरु से ने पूछा कि अब आखिरी संदेश क्या है मेरे लिए कल मुझे अदालत में जाना उस बूढ़े वकील ने कहा एक बात ध्यान में रखना अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो वकील के सिर पर हेमर करना बिल्कुल कानून ही कानून ठोकना उसके सिर पर एकदम हथौड़े की चोट कानून की बात करना उस युवक ने पूछा अगर कानून मेरे पक्ष में हो तो उसने कहा फिर मजिस्ट्रेट के हृदय पर चोट करने की कोशिश करना उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करना फिर कविता पढ़ना और काव्य की बातें करना और उसकी दया को प्रभावित करने की कोशिश करना और उसने कहा कि अगर मेरा मामला ऐसा भी न हो कि जिसको सहानुभूति मिल सके तो उसने कहा फिर जोर जोर से टेबल पीटना इतने जोर से पीटा की सारी अदालत समझे कि जो आदमी जोर से ट्रिबल पीट रहा वो ठीक ही पीट रहा होगा क्योंकि कोई झूठा आदमी जोर से ट्रिबल पीटता। एक पागल आदमी को ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं पैदम तीर्थन करूँ मैं अवतारू मैं, मैं फलानू का और सिर्फ पागलों को ही ये ख्याल पैदा होते किसी समझदार आदमी को ये ख्याल पैदा नहीं होता धार्मिक आदमी को ये ख्याल पैदा नहीं होता की मैं तीर्थन करूँ मैं अवतार हूँ मैं पैदम्बर हूँ मैं ही ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ ये सब विक्षिप्त तो और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण हैं धार्मिक आदमी को तो ये ख्याल होता है मैं हूं ही नहीं मैं क्या संदेश लेके आऊंगा धार्मिक आदमी तो वो है जो परमात्मा में मिट जाता है और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं जिनकी घोषणाएं जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ और कमजोर लोग उनके आस पास इकट्ठे होते हैं और नया धर्म खड़ा हो जाए सारी दुनिया में धर्म बढ़ते चले गए लेकिन धार्मिकता कम होती चली गई धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकती धर्मों के बढ़ने के साथ दुनिया में जिस दिन भी मनुष्य विवेक और संदेह और विचार से सोचेगा उस दिन धर्म बचेगा धर्मों के बचने की कोई चले नहीं रह जाएगी ये रिलीजन होगा रिलीजन नहीं हो सकते और जब तक रिलीजन से जब तक धर्म है तब तक अध्यात्म संभव नहीं है अध्यात्म तो पदार्थ के जगत में जैसा विज्ञान है वैसा चेतना के जगत में अध्यात्म है अध्यात्म तो होगा सार्वलौकिक सार्वभौम सार्वजनिक एक सारे विश्व का क्योंकि वे नियम सार्वभौमिक हो सकते हैं, वे नियम अलग अलग लोकल नहीं हो सकते कि पूना का अलग धर्म मुंबई का अलग धर्म और फिर पूना में ही मस्जिद वाले का अलग धर्म मंदिर वाले का अलग धर्म ये संभावना नहीं है लेकिन यह संभावना अब तक रही क्योंकि विश्वास के आधार पर धर्मों को खड़ा किया गया है विश्वास अंधा है वो ये नहीं पूछ सकता कि क्या गलत है तो जो भी पकड़ा दिया जाता है वो ठीक ही हो जाता है उसको फिर संदेह करने का विचार करने का कोई सवाल नहीं रहता। विश्वास ने मनुष्य जाति को आध्यात्मिक नहीं होने दिया पहली बात दूसरी बात मनुष्य को मनुष्य के सारे इतिहास में एक बात तो पर निरंतर ध्यान रखना जरूरी रहा जो नहीं हो सका आज तक सक, वो ये कि लोग सोचते हैं कि जीवन की श्रेष्ठतम अनुभूतियां पारंपरिक हो सकती हैं ट्रेडिशनल हो सकती हैं तो भूल हैं जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियां हमेशा वैयक्तिक होती हैं उनकी कोई परंपरा उनका कोई सामूहिक कोई धारा नहीं होती जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियों की सौंदर्य का अनुभव मेरा अनुभव है प्रेम का अनुभव मेरा अनुभव है सत्य का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा प्रार्थना का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा मैं अपने निजी एकांत में मैं अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उसे अनुभव करूंगा और जानूंगा लेकिन परंपराओं से चलते हुए शब्द और शास्त्र और ज्ञान अगर मैं पकड़ लूं तो मैं उनमें जकड़ जाऊंगा मेरी निजी अनुभूतों से वंचित रह जाऊंगा आदमी नहीं धार्मिक हो पाया क्योंकि धर्म एक परंपरा बन गया धर्म परंपरा नहीं धर्म अंतर्भाव है धर्म अंतर से अविर्भाव है बाहर से मिली हुई बतौती नहीं धन की बकौती मिल सकती है मेरे बाप मुझे जाते वक्त धन दे सकते हैं मैं अपने बेटे को जाते वक्त धन दे सकता हूँ लेकिन ज्ञान नहीं अनुभव नहीं मैंने जो जाना और जिया है उसे मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द दे सकता हूँ लेकिन वो अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती अब तक हमने अनुभूतियों को भी हस्तांतरण मान लिया और जो दिया गया उसे हम पकड़ के बैठ गए फिर हमारे हाथ में कोई राख रह जाए तो आश्चर्य नहीं है कि अनुभूति का अंगारा एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति से जलता है दूसरे के हाथ में जाकर वो राख हो जाती है तो फिर उस राख को पकड़ के हम बैठे रहे हैं और पूजा करते रहे हजारों साल तक तो भी उसमें आग पैदा नहीं होती आग तो हमेशा अपनी ही अनुभूति से उत्पन्न होती है तो धर्म न तो श्रद्धा है धर्म है विवेक और धर्म परम्परा नहीं है धर्म है वैयक्तिक अनुभूति वह इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई किसी को देता चला जाए और वो आगे बढ़ता चला जाए एक महाकवि समुद्र के किनारे गया हुआ था वहां उसने सुबह ही जाकर देखा कि बहुत सुंदर हवाएं हैं सूरज निकला है बड़ी ताजी रोशनी है बड़ी सुगंध और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वो आनंद से नाच उठाओ गीत गाने लगा फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला आऊ उसकी पत्नी उसकी फ्रेस तो दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी ये खुशी मैं उसे किस तरह भेजू ये आनंद जो मैंने जाना है सुबह समुद्र के तट पर ये उसे किस तरह पहुंचाऊ फिर वो कभी ही था उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक सुंदर पेटी बनाऊ और उसने ये सब रोशनी और ये सब हवा बंद कर दू और अपनी पत्नी को भेजते आखिर वो कभी ही था उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां बंद नहीं होती लेकिन वो पेटी ले आए अगर उसको ख्याल आ जाए तो वो कभी ना होके वैज्ञानिक हो, हो जाए उसे ख्याल नहीं आया वो गया और जाकर उसने बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई पेटी बहुत खूबसूरत थी इसमें कोई शक नहीं लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती उसने आके समुद्र के किनारे की हवाएं पेटी में भरी रोशनी भरी फिर खूब ताला चीप से लगाया फिर चिट्ठी लिखी और एक संदेश वाह के हाथ में उस पेटी बेची और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में नहीं देखा तुम वंचित न रह जाओ इसलिए नमूने के लिए थोड़ा सा भर के मैं पेटी में तुम्हारे पास बेच रहा वो चिट्ठी पहुंच गई उसकी पत्नी थोड़ी तो थो हैरान हुई क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हो कवियों से कम भावुक होती थोड़ी तो थो हैरान हुई कि पेटी में कैसे आ सकता है लेकिन हो सकता है मां कभी था उसका पति वो कभी क्या नहीं कर सकते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंचता कहते हैं कभी वहां पहुंच जाते शायद कोई तरकीब क्यों हो उसने पेटी खोली वहां तो खाली पेटी थी न कोई सुगंध थी नवा वहाँ ठंडी हवाएं थी नवा कोई रोशनी थी वो बहुत हैरान हो गई उसने अपने पति को खबर भेजी कि पेटी पहुंच गई पत्र भी पहुंच गया लेकिन जो तुमने भेजा था वो शायद पीछे ही छोड़ गया वो नहीं आता सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते फिर उन्हें वहां अपने प्रेमियों की याद आती फिर उन्हें ख्याल आता है कि यह अनुभव परमात्मा के निकट आके जो उपलब्ध हुआ इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे बेचते उनका प्रेम ठीक है उनकी करुणा ठीक है उनका स्मरण ठीक है उनकी दया ठीक है वे तो बड़ी अनुकंपा के भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभवों को भर के हैं। फिर हमें गीता मिल जाती कुरान मिल जाता बाइबिल मिल जाती धम्म पद मिल जाता एक से एक बढ़िया साख में मिल जाते लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते शब्द मिल जाते हैं पत्र मिल जाते हैं पेटी मिल जाती है लेकिन जो उन्होंने जाना था परमात्मा के निकट पहुंचकर वो नहीं आ सकते कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं हम उन्हीं शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं हम शास्त्रों को पूजा करने लगते हैं हम उन्हीं शास्त्रों को लेकर नाचने गाने लगते हम अगर ये शास्त्र हमें इतना ही ख्याल दिला सके कि नहीं जो लोग पहुंचे हैं उस किनारे पर उन्होंने तो बहुत प्रेम का खबर भेजी है लेकिन वो खबर आ नहीं पाई शब्द आ गए अनुभव नहीं आते अनुभव पीछे ही छूट जाते अगर हमें ये ख्याल आ जाए तो शायद शास्त्रों को हम पकड़े नहीं तो शायद शब्दों को हम पकड़े नहीं तो शायद शास्त्र और शब्द हमारे भीतर प्यास जगह के काम को जाए और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र तीव्र अभी हमारे भीतर पैदा हो जाए शायद हम भी वहाँ जाना चाहें, जहाँ बुद्ध ने जाके जाना जहाँ कृष्ण ने जाके नाचा जहाँ क्राइस्ट ने जाके पहचाना शायद हम भी वहाँ जाना चाहें, लेकिन नहीं हम यहीं तरफ हो जाते हैं पेटियों को शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में हमारे गीता का मंदिर हमारे बैबल का मंदिर हमारे कुरान का मंदिर है फिर हम पूजा करते हैं और यही तरफ हो जाते हैं और वो सागर जिसके पास जाना जरूरी था और भी दूर रह जाता है हमारी आंख भी उस तरफ उतनी बंद हो जाती है धर्म शास्त्र में नहीं, नहीं है धर्म अनुभूति में है शास्त्र अनुभूति से निकले हुए उत्सिष्ट से ज्यादा नहीं जूठे से ज्यादा नहीं लेकिन उनको पकड़ के परंपराओं को पकड़ के सिद्धांतों को पकड़ के आदमी रुक गया इसलिए आदमी अध्यात्मिक नहीं हो पाए श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाना हो परंपरा से मुक्ति चाहिए शास्त्र से मुक्ति चाहिए तो मनुष्य के भीतर वो संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु निकट पहुंचा देती प्रभु तो बहुत बहुत निकट है लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए करे सत्य तो हम सब के हाथ की संभावना है लेकिन हम असत्य को पकड़ के बैठे हुए हैं जहां हम पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ गलत दिशाओं में यात्राएं कर रहे ये इस कारण आदमी आज तक शांति को आनंद को प्रेम को उपलब्ध प्रें नहीं कर सकता है लेकिन निराश होने का कोई भी कारण जो आज तक नहीं हो सकता वो कल ही हो सकता है वहाज ही हो सकता है जो दस हजार वर्षो में नहीं हुआ वो कल हो सकता है कल की संभावना अनंत है लेकिन अगर हम कल की पिटी हुई लकियों पर ही चलते जाए तो नहीं होगा क्योंकि वे पटी लकीरें आज तक आदमी को कहीं भी नहीं ले जा सकती अगर उन्हीं लीकों पर हम चलते चले जाएं तो नहीं होगी ये बात लेकिन ये हो सकती है क्योंकि वे रास्ते छोड़े जा सकते हैं नए रास्ते खोजे जाते नए मार्ग खोजे जाते पुरानी भटकन मिटाई जा सकती है आंख से पट्टियां उठारी जा सकती है धोखे से बचा जा सकता है एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूंगा शैतान ने एक बार सारी दुनिया के लोगों को खबर की कि मुझे कुछ चीजें ली नाम करनी है आप शुरू करना शैतान की चीजों को लेने के लिए दुनिया में जिनके पास भी सामर्थ्य वो सभी पहुंच गए क्योंकि एक से एक बढ़िया चीजें होंगी भगवान के पास भी तो कुछ बढ़िया चीजें होती नहीं प्रार्थना होती है ध्यान होता है शांति होती है शैतान के पास न मालूम क्या क्या तरकें हो क्या क्या खूबियां सारे लोग शैतान के ऑक्शन में पहुंच गए उसने कई चीजों पर सब चीजों पर दाम लगा के रख छोड़े थे इनका लीलाम होना उसमें बेईमानी थी उसमें हिंसा थी उसमें झूठ था उसमें क्रूरता थी उसमें सब चीजें थी सब के दाम थे सब चीजें आदमियों के हैसियत के भीतर थी उन्होंने उनको उन्हों धीरे धीरे सभी चीजें बिक गई सिर्फ एक चीज निराशा तो बहुत ज्यादा दाम लगा रखे थे उसने उसको खरीदने की काम रख किसी के भी भीतर नहीं लोगों ने उस कतान से कहा कि निराशा के इतने दाम लगा रखे एक से बढ़िया चीजें हिंसा कठोरता दुष्टता सब सस्ते में आपने निराशा के इतने काम क्यों लगा शैतान ने कहा कि मेरी और कोई चीज असफल हो जाए निराशा कभी असफल नहीं होती जिस आदमी को मुझे परमात्मा के तरफ जाने से रोकना होता उसको मैं निराशा देता और सब चीजें असफल हो जाती है कठोर आदमी नम्र बन जाता है हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है और सब तरकी गलत साबित हो जाती है लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती क्योंकि निराश आदमी कुछ होने का ख्याल छोड़ देता है हिंसक को हमेशा लगता रहता है मैं बेईमान को लगता है मैं ईमानदार हो जाऊ लेकिन निराश का मतलब ये है कि जिसको ये लगता है की अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है मेरे पास इसको मैं सस्ते में नहीं देख सकता सब चीजें बिक गई निराशा नहीं दिख सकी वो शैतान के पास अभी भी है और अभी भी वो एक ही तरतीब से सारी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने से हमेशा